भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है भय और भ्रम यानी मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं विद्वान मल्लाह हैं विद्या ही बड़ी नाव है परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं यानी उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है वन में विचरने वाले बेचारे कोल किराते ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा यानी खोल उठा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 तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके यानी प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक से कहा हे hey राजन आप धैर्य धारण कीजिए जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव यानी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुने रूपी कमलों को खिला देती हैं यानी आनंदित करती हैं क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है लौकिक मोह ममता के कारण नहीं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 जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज यानी जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया स्त्री पुरुष सब शोक से परिपूर्ण थे वह दिन बिना ही जल के बीत गया यानी भोजन की बात तो दूर किसी ने जल तक नहीं पिया पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया तब प्रियजनों और कुटुम्बियों का तो विचार ही क्या किया जाता निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं जो दशरथ जी नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा <coughs>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 वनवासी यानी कोल किरात लोग ले आए श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त तो हो गए पशु पक्षी और भोंरे अनुकूल बोलने लगे उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह यानी आनंद था सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी वन की मनोहरता तो वर्णन ही नहीं की जा सकती मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हो तब जनकपुर निवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भरकर कर आदरपूर्वक भेजे तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे इस प्रकार चार दिन बीत गए श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों लोकों के निवास के समान सुखदायक है श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत हैं जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला यानी समूह रूप श्री राम का दर्शन श्री राम जी के पर्वत यानी कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन चौदह वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे यानी बीत जाएंगे जाते हुए जान ही न पड़ेंगे सब लोग कह रहे हैं कि हमें सुख के योग्य नहीं हैं हमारे ऐसे भाग्य कहाँ दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही यानी सुनने वालों के मन को हर लेते हैं उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां, दासियाँ जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुए इस समय फुर्सत में हैं जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश यानी रूप धारण करके रही हो यानी दुख कर रही हो सीता जी जी की की माता सुनैना ने कहा विधाता बुद्धि बड़ी टेढ़ी है जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति पर विपत्ति ढहा रहा है अमृत केवल सुनने में आता है और विष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 विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है कौशल्या जानता है जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है उत्पत्ति स्थिति पालन और लय यानी संघार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है यानी सब भी उसी के के अधीन है। हे देव मोहवश सोच करना व्यर्थ है। है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। के मरने और महाराज मरने जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और सत्य है आप पुण्यात्माओं की ही तो रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी? जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा बुरा नहीं मुझे तो भरत की चिंता है ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुए गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं हे सखी मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की सो आज श्री राम की शपथ लेकर सत्य भाव से कहती हूँ भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही यानी उसका चरित्र देखकर हो जाती है किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है शोक और स्नेह में सयानापन यानी विवेक कम हो जाता है लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ा कर रही हूँ विकल हो उठी कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा हे देवी मिथलेश्वरी सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है हे रानी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 कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियाँ करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए सारा रनिवास देखकर थकित हो गया यानी निस्तब्ध हो गया तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देव दो घड़ी रात बीत गई है यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्याजी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा हे देव आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है प्रभु अपने नीचे जनों का भी आदर करते हैं अग्नि धुएँ को और पर्वत तृण यानी घास को अपने सिर पर धारण करते हैं हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों यानी लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है हे देवी मुनिका कथन व्यर्थ यानी झूठा नहीं हो सकता ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया उनके हृदय में वात्सल्य यानी प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा राजा का मन मानो प्रयाग हो गया उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता सीता जी जी के के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा, उस यानी प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक यानी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श... श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गए वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज बुद्धि मोह में मग्न नहीं है यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल ना सकी परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ उन्होंने कहा बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है ऐसा सब कोई कहते हैं तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों यानी हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानव संकोच में समा गई पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी सीता जी कुछ कहती नहीं परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में यानी सासुओं की सेवा छोड़कर यहां रहना अच्छा नहीं है रानी सुनैना जी ने जानकी जी की रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदरवाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार सारृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे वे बोले हे सुमुखी हे सुनैनी सावधान होकर सुनो भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छूपाती ब्रह्मा जी गणेश जी शेष जी महादेव जी सरस्वती जी कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद यानी मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं भरत जी असीम गुण सम्पन्न और उपमा रहित पुरुष हैं भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं ऐसा जानो सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सख चा गई हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना हैरानी सुनो भरत अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है परंतु हे देव भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है राजा ने बिलख कर यानी प्रेम में गदगद होकर कहा भरत जी भूल भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते यानी कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई काल एक्चुअली पल के समान बीत गई प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले हे नाथ भरत अवधपूर्ववासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी मिथिला पति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए आप ही के हाथ सभी का हित है ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सखुचा गए उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए उन्होंने खुलकर कहा हे राम तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं हे राम तुम प्राणों के भी प्राण आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख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 आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है कृपाल आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह है अतः आप आश्रम को को पधारिए इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए श्री राम जी को प्रणाम करके चले गए ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा हे hey महाराज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 यानी कि हमें जरा भी मोह नहीं है हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए और दशरथ जी की तरह मरे नहीं तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया सामने आकर उनका स्वागत किया अर्थात सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए तिरहुत राज जनक जी कहने लगे हे तात भरत तुम्हें श्री राम का स्वभाव मालूम ही है श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए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 इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ हे विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है स्वामी धर्म स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध दोनों एक साथ नहीं निभ सकते वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश दोनों ही में भूल होने का भय है अतएव मुझे पराधीन जानकर यानी मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख यानी रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो आप सबका प्रेम पहचान वही कीजिए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 भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती यानी शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता यानी किसी को कुछ उत्तर देते नहीं बना तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे अब यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए जैसे नए यानी पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी फिर विदेश जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोथ भरत जी को देखा इन सबको देख कर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए यानी निराश हो गए उन उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा इससे देवता इतने सोच के वश में हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं देवराज इंद्र तो सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो हैं और संकोच के वश में इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच यानी माया रचो नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना और स्तुति की और कहा हे देवी देवता आपके शरणागत हैं उनकी रक्षा कीजिए अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी रक्षा कीजिए देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो तो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है किंतु वह भी भारत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो यानी भुलावे में डाल दो अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है भारत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्म को चली गई देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ यानी षड्यंत्र रचा प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रिति और उच्चाटन फैला दिया कुचार कर देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई फिर बोले हे राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। आपके कोमलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा यानी अनुचित है आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि वही सत्य सबको श्रोधार्य होगी श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सखुचा गए किसी को उत्तर देते नहीं बना सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को को ने ने रोका था। शोक रूपी रूपी रूपी हिरण्याक्ष सारी सभा की की यानी बुद्धि पृथ्वी हर लिया जो विमल गुण समूह रूपी जगत योनि उत्पन्न करने वाली थी भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह यानी वराह रूपी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े संत सबसे विनती की और कहा आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा मैं कोमल यानी छोटे मुख से कठोर यानी धृष्टता पूर्ण वचन कह रहा हूं फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले हे प्रभु आप पिता माता सुहृद यानी मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पाप को हरने वाले हैं हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज को बटोर कर यहाँ आया हूं जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद यानी देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी यानी आपकी आज्ञा को मेट दे मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया हे नाथ आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया जिससे मेरे दूषण यानी दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया हे नाथ आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है जो क्रूर कुटिल दुष्ट दुर्बुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक है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 सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे यानी उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा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 और नचाने वाले के अधीन है